महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व ष्यधिकय का धर्म की प्रमाणिकता पर संदेह उपस्थित करना युधिष्ठिर्वाच सक्षम साधुसमेष्टमता धर्म लक्षण काचे स्वस्थ में चेता युधिषि ने कहा पितामह आपने धर्म का सूक्ष्म एवं सुंदर लक्षण बताया है परंतु मुझे कुछ और ही स्फुरित हो रहा है अतः मैं उसके संबंध में अनुमान से ही कुछ कहूंगा स्वयं प्रवक्ष राज मेरे हृदय में जो बहुत से प्रश्न उठे थे उन सब निराकरण आपने कर दिया महाराज अब मैं यह दूसरा प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ इसमें जिज्ञासा ही कारण है दुराग्रह नहीं च न धर्म परिपाठारत वेद तुम भरत नंदन धर्म ही इन प्राणियों की सृष्टि करते हैं धर्म ही उनके जीवन धारण और उद्धार में कारण होते हैं परंतु धर्म को केवल वेदों के पाठ मात्र से नहीं जाना जा सकता अन्य धर्म समस्तम चापर आपदस्तु कथम शक्तिया परिपाठ जो मनुष्य अच्छी स्थिति में है उसका धर्म दूसरा है और जो संकट में पड़ा हुआ है उसका धर्म दूसरा ही है केवल वेदों के पाठ से आपद धर्म का ज्ञान कैसे हो सकता है सदाचारो मतो धर्म संतस्ताचार लक्षण साध्यम कथम सक्यम सदाचारो आपके आपकी कथनानुसार सतपुरुषों का आचरण धर्म माना गया है और जिनमें धर्माचरण लक्षित होता है वे ही सतपुरुष हैं ऐसी दशा में से दोष पड़ने के कारण साध्य और असाध्य का विवेक कैसे हो सकता है ऐसी दशा में सदाचार धर्म का लक्षण नहीं हो सकता दृश्य ते धर्मरूपण अधर्मम प्राकृतरण धर्ममचा धर्मरूपेण कश्य प्राकृतरण इस लोक में देखा जाता है कि कितने ही प्राकृत मनुष्य धर्म से दिखाई देने वाले अधर्म का आचरण करते हैं और कितने ही अप्राकृत अर्थात श्रेष्ठ पुरुष अधर्म प्रतीत होने वाले धर्म का अनुष्ठान करते हैं अतः केवल आचार्य से धर्माधर्म का निर्णय नहीं हो सकता पुनर प्रमाणं ही निर्दिष्ट शास्त्रको विदेह वेदवादाश्चागम धृतं तीह ती न श्रुत शास्त्र पुरुषों ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है किंतु तो हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है अन्य कृत धर्मा त्रेतायाम द्वा परे परे अन्य कलियुग धर्मा यथाशक्ता सत्युग के धर्म कुछ और हैं त्रेता और द्वापर के धर्म कुछ और ही हैं और कलयुग के धर्म कुछ और ही बताए गए हैं मानो मुनियों ने लोगों की शक्ति के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था की है आमनाचनम सत्यम व्यक्त लोक संग्रह आमना पुनर्भेदा प्रतिहिता वेदों का वचन सत्य है यह कथन लोक रंजन मात्र है वेदों से ही सर्वतो सर्वतोमुखी स्मृतियों का प्रचार और प्रसार हुआ है ते सर्व प्रमाणम वे प्रमाणम यत्र वेद्य प्रमाण प्यम प्रमाणे नरुद्धे शास्त्रता कुतः यदि संपूर्ण वेद प्रामाणिक है तो स्मृतियाँ भी प्रामाणिक हो सकती हैं परंतु जब युग युग में धर्म के विषय में विभिन्न प्रकार की बात कहने से प्रमाणभूत वेद भी अप्रामाणिक हो तो वेद मूलक स्मृतियाँ भी प्रामाणिक नहीं हो रहेंगी यदि स्मृति का के साथ हो, तो उसमें तो कैसे रह सकता है? धर्मस्य प्रणस्यति। जब धर्म का अनुष्ठान हो रहा हो उस समय बलवान दुरात्माओं द्वारा उसमें जो जो विकृति उत्पन्न की जाती है उसके कारण उस धर्म मर्यादा का ही लोप हो जाता है अडियां पर्वता हम धर्म को जानते हो या न जानते हो धर्म स्वरूप जाना जा सकता हो या नहीं इतना तो हम समझते ही हैं कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक विशाल एवं भारी है गंधर्व नगराकार प्रथम संप्रदेश अंडी क्षमाण कवि पुनर्गछनम धर्म के विषय में जब आलोचना की जाती है तब पहले तो वह गंधर्व नगर के समान दिखाई देता है फिर विद्वानों द्वारा विशेष रूप से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वह अदृश्य हो गया निपानानि बगोभ्योपे क्षेत्रे कुल्य भारत स्मृति शाश्वतो धर्मो विप्रह दृश्यते भरत नंदन जैसे बहुत सी गांवों को पानी पिलाने से निपान अर्थात क्षुद्र जलाशय सूख जाते हैं तथा जैसे अधिक खेतों की सिंचाई करने से नहरों का पानी निपट जाता है उसी प्रकार सनातन वैदिक धर्म अथवा स्मृति शास्त्र धीरे धीरे क्षीण होकर कलयुग के अंतिम भाग में दिखाई ही नहीं देता है दे कारन इरह क्योंकि उस समय कुछ लोग स्वार्थ दूसरे लोग दूसरों की इच्छा से तथा अन्य मनुष्य अन्य अन्य कारणों से धर्मचरण करते हैं और बहुत से असाधु पुरुष भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग फैला देते हैं धर्मो धर्म होती थिप्रम प्रलापस्त सा उन दोनों लोगों द्वारा प्रायः सकाम भाव से ही धर्म का आचरण होता देखा जाता है श्रेष्ठ पुरुषों में जो यथार्थ धर्म होता है वह शीघ्र ही मूढ़ मनुष्यों के दृष्टि में प्रलाप मात्र सिद्ध होता है वे मूढ़ उन धर्मात्मा पुरुषों को पागल कहते और उनकी हंसी उड़ाते हैं महाजना आचार आचार्य द्रोण जैसे महापुरुष भी स्वधर्म से हटकर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेते हैं अतः कोई भी आचार ऐसा नहीं है जो सबके लिए समान रूप से हितकर या सबके द्वारा समान रूप से पालित हो ते नै प्रभुते सौ परम बाध्य पुनः दृष्य तेज स पुनः तुल्यूपो यदि क्षयाम यह भी देखा जाता है कि उसी धर्म के आचरण से विश्वामित्र आदि अन्य महापुरुषों ने उन्नति प्राप्त की है तथा रावण रावणादि निष्ठाचर उसी धर्म के बल से दूसरों को पीड़ा देते हैं एवं कश्यप आदि अनेक महर्षि ईश्वर की इच्छा से उसी धर्म के द्वारा सदा एक सी स्थिति में दिखाई देते हैं ये नैवान्य प्रभु आचाराणाम अनेका सर्वेशा उपलक्ष्म जिस धर्म को अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति करता है उसी से दूसरा दूसरों को पीड़ा देता है अतः सबके लिए आचारों की एक कोई नहीं दिखा सकता चिरा विपन्न कवि पूर्व धर्म उदाहृता तेनाचारेण पूर्वेण संस्था शास्वती आपने पहले उसी धर्म का वर्णन किया है जिसे विद्वान लोग चिरकाल से धारण करते चले आ रहे हैं मैं भी यही समझता हूँ कि उस पूर्व प्रचलित धर्म के आचरण द्वारा ही समाज की मर्यादा दीर्घकाल तक टिकी रहती है यथिश्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी धर्म प्रमाण्याक्षेप ही षष्टधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में धर्म की प्रामाणिकता पर आक्षेप विषयक दो अध्याय पूरा हुआ